अपूर्व वैभव विराजमान है ऐसा अपूर्व वैभव के सर्वात्मना सब प्रकार से शिव प्रियालाल एक दूसरे को समर्पित करते हुए अनेक अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हुए जहां विराजमान है सेवा करते हुए सेवा करते हुए जहां विराजमान है तो स्वार्थ रहित तत्सुख सुखी भाव से की गई जो सेवा वही है शुद्ध प्रेम और उस शुद्ध प्रेम उसमें सेवा करने की इतनी उत्सुकता है कि देह और दैहिक दोनों को प्यारे के लिए पूर्णतः जहां समर्पित कर दिया गया और उन देह और दैहिक इन दोनों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक ढंग से श्री प्रिया लाल परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं। फिर श्री किशोरी जी आपके द्वारा श्याम सुंदर की जैसे सेवा की जाती है वैसी सेवा किसी दूसरे के द्वारा नहीं की जा सकती आप उस विलास के वैभव की निधि होकर के विराजमान अर्थात दान मान कभी हिडोला कभी वन विहार कभी रास कभी बिलास, कभी छदम्बेश कभी मिलन में प्रेम बिलास विवर्थ इतने अनेक अनेक प्रकार से आप श्री प्रियालाल दोनों एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं ये निधि है और ये निधि में एक एक रत्न एक एक चेष्टा एक एक भाव एक एक संचारी भाव हर्ष उत्सुकता परम परम आनंद इत्यादि के संचारी भाव हैं कभी गर्व वे संचारी भाव अपूर्व से विराजमान है और हे श्री जो आप कैसे हो कैशोर शोभा निधि दूसरी कैशोर शोभा निधि कैशोर में आपकी शोभा अपूर्ण रूप से विकसित हो रही है और उसकी निधि होकर के विराजमान हो, हो। अर्थात जहां नित्य नूतन सौंदर्य प्रकट होता हुआ चला जा रहा है कैशोर शोभा निधि और वैद्य भी मधुरांग भंगिम निधि विलग्धता में भी आपके एक एक अंग मधुर अंग उन अंगों की प्रत्येक संचालन वह अपूर् से शोभा को प्राप्त कर रहा है तो आप में परम विलगता है परम चतुराई है विलग्धता का तात्पर्य है विपरीत परिस्थितियों में भी जहां मिलन को पोषण करते हुए आप विराजमान तो वही वैदी परमावधि वैद्धि माने विपरीत विषम परिस्थितियों में भी जहां सेवा के अवसर को ढूंढ लेना वह है विदग्धता और उस विदग्धता में मधुरांग भंगिम आपकी जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं में एक एक चेष्टा परम परम मधुरमा से युक्त है सब काल में सुखावा होकर के विराजमान है और उनसे अंग की भंगे मां अद्भुत होकर के विराजमान तो विषम परिस्थितियों में भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेवा के अवसर को ढूंढते हुए जो आप अपनी अभिव्यक्ति की परम श्रेष्ठता प्रकट करती हैं उस श्रेष्ठता को प्रकट करते हुए आपके मधुर अंग अपूर्व रूप में विभिन्न प्रकार की जो चेष्टा करते हैं उन चेष्टाओं में आपकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है वैदक भंगिम निधि तो अनंत अनंत कलाएं हैं उन कलाओं की सर्वोत्कृष्टता और विषम परिस्थितियों में भी सेवा के अवसर को ढूंढ लेना यह हो गया वैदकधि उस वैदकधि में आपके अंग तो स्वाभाविक रूप में ही मधुर हैं परंतु तो जहां शोभा भाव कांति दीप्ति वे और अधिक मधुर होकर के विराजमान और उनमें मधुर जो अंग हैं उन अंगों की विभिन्न भंगमा विभिन्न चेष्टाएं और भी अद्भुत होकर के विराजमान हैं लावण्य संपन्न निधि शि किशोरी जो आप लावण्य संपदा की निधि हो करके विराजमान है ऐसा लावण्य कहीं दूसरी जगह नहीं आपके श्री अंग से चारों ओर जो अपूर्व सौंदर्य की लहर निकल रही है वो लावण्य उनकी संपत्ति निधि उनकी संपत्ति की आप निधि हो करके विराजमान है लावण्य सम्पत निधि श्रीधा राधा जयताप महारस निधि श्री राधे का महारस की निधि होकर के विराजमान है यह पांचवी निधि हो गई श्री राधे का महारस की निधि होकर के विराजमान रस का तात्पर्य है जो नृत्य होकर के विराजमान हो जिसमें स्वपर पर तटस्थ भाव इनका त्याग हो जाए तो आवरण भंग हो करके जहां परम सुख का आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाए उसका नाम है रस तो श्री राधा महारसनिधि जहां देह किसी सुख को भोगे उसका नाम है पैशन या स्वार्थ और जहां आत्मा किसी वस्तु को भोगती हुई विराजमान हो उसका नाम है रस यदि स्वपर पर तटस्थ भाव रहेगा यह वस्तु है इस वस्तु का उपयोग मैं करूं या इस वस्तु का उपयोग तू करे या कोई अन्न करे ये भाव जहां पर है स्वपर तटस्थ ये मेरा है ये तेरा है ये किसी दूसरे का है और ये विचार करते हुए स्वपर तटस्थ भाव को रखते हुए यदि देह और इंद्रिया किसी वस्तु के भोग को करें तो उसको हम कहेंगे कहीं मन का विकार या काम जहां देह भोगने वाला न हो बल्कि भोगने वाली जो वस्तु है वो आत्मा हो और आत्मा भी स्वापर भाव से रहित हो करके, कोई वस्तु का आत्मा, कर रही है। आत्मा, ही आत्मा का उपयोग करते हुए विराजमान आत्मा सब में विराजमान है वो भी आत्मा है भीतर भी दृष्टा जो है उसके भीतर भी आत्मा है तो आत्मा आत्मा का दर्शन करते हुए जहां विराजमान हो रही है उसका नाम है रस जहां देव भोगते हुए विराजमान है उसका नाम है कहीं विकास उसका नाम है काम सो so, सोश्री के आप रसनिधि होकर के श्री राधा जयता महारसनिधि महारसनिधि होकर के विराजमान जहां देह के द्वारा भोग नहीं है जहां आत्मा के द्वारा भोग है वो रस है तो रस नृत्य होता है उसमें दुख का स्पर्श नहीं होता है उसमें आत्मा भोगता होती है और आत्मा का भोग वह शरीर के माध्यम से न होकर के इंद्रियों के माध्यम से न होकर के वह आत्मा के माध्यम से ही होता है अत स्वपट तटस्वभाव जहां पर नहीं होते तो रस की पहली विशेषता हुई कि रस नृत्य है जगत का जो सुख है वो नृत्य नहीं है इसलिए रस नृत्य है एक बात दूसरी बात ये कि विलास में स्वार्थ में काम में जहां पैशन है काम है वहां पर इंद्रिय भोक्ता है जबकि प्रेम में इंद्रिय भोक्ता नहीं है वहां आत्मा भोगता है फिर काम में स्वपर पर तटस्थ भाव बना रहता है जबकि रस में स्वपर पर तटस्थ भाव समाप्त हो जाता है और आवरण भंगता की स्थिति प्राप्त होती है और चौथी विशेषता कि रस में सुख ही सुख है जबकि विलास में पैशन में कहीं सुख और दुख दोनों जुड़े हुए और वहां दुख का भी अनुभव हो रहा है यहां पर सुखी सुख का विरह में भी सुख का अनुभव विशेष रूप से हो रहा है ऐसा महारसनिधि होकर के श्री राधिका विराजमान है दोबारा स्पष्ट कर दे कि पैशन और रस माने वासना और रस इन दोनों में मूलभूत अंतर है चार पहला वासना जो है वह अनित्य होती है रस नित्य होता है दूसरा अंतर वासना में इंद्रिय भोक्ता है जबकि रस में आत्मा भोक्ता होकर के विराजमान है तीसरी बात कि वासना में दुख का भी अनुभव है परंतु रस सर्वदा व्योगात्मक होने पर भी सुखात्मक ही है उसमें दुख नहीं है, उसमें कहीं दुख की स्थिति नहीं है और चौथी स्वपर तटस्थ भाव से विलास सर्वदा युक्त होता है जबकि रस स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के विराजमान होता है तो हे श्री राधिका जयताप महारसनिधि आप महारसनिधि होकर के विराजमान हैं कंदर्प लीला निधि आप कंदर्प की लीलाओं की निधि होकर के विराजमान हैं अर्थात श्री राधिका का जो प्रेम है उस प्रेम के आगे किसका प्रेम दर्प रख सकता है इसलिए उसका नाम हुआ कंदर्प कंदर्प माने किसका दर्प यहां टिक सकता है मैं प्रेमी हूं श्री राधिका के आगे यह अभिमान किसी का भी टिकता नहीं है इसलिए कंदर्प कामदेव को कंदर्प जो कहा गया वो इसीलिए कहा गया कि उसके आगे किसी का भी दर्प नहीं टिकता है ब्रह्मादि जय दर्प कंदर्प दर्पा ब्रह्मादिक जो हैं उनको भी जिस कंदर्प ने मोहित कर दिया तो काम की प्रवृत्ति काम का वेग ऐसा कि उसके आगे कोई दूसरे का वेग कभी टिकता नहीं है श्री राधिका जयता महारस निधि वे श्री राधिका महारस की होकर के ही है। ये पहले कर दिया कि राधिका के प्रेम के आगे किसी दूसरे का प्रेम चलता नहीं है श्री राधिका में ऐसा प्रेम है जिसमें चार गुण हैं वो है उसमें स्वपर तटस्थ भाव नहीं है उसमें दुख का स्पर्श नहीं है और वहां शरीर के द्वारा भोग नहीं है बल्कि आत्मा के द्वारा आत्मा का भोग है। और इसकी पराकाष्ठा श्री राधिका में विराजमान है और कन्दर्प लीला भी थी वे श्री राधिका का प्रेम ऐसा जिसके आगे सबका दर्प खंडित हो जाए और ऐसे कंदर्प की लीला ऐसे प्रेम की लीला विराजमान है लीला का तात्पर्य है लीला तचारु विक्रीडा जो सुंदर क्रीड़ा है उसका नाम है लीला तो कंदर्प की विभिन्न चेष्टाएं उनकी पराकाष्ठा श्री राधिका में ही प्राप्त है सौंदर्यिक सुधान निधि श्री राधिका सौंदर्य की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सुधान निधि वे समुद्र होकर के विराजमान है सौंदर्य की समुद्र होकर के विराजमान समुद्र में गहराई भी है और विस्तार भी है तो जिन में सौंदर्य का अपूर्व विस्तार और सौंदर्य की अपूर्व गहराई है ऐसी सर्वस्व भूतों मधुपते सर्वस्व भूतों निधि वे श्री राधिका ही मधुपति श्री कृष्ण उनकी सर्वस्व निधि हैं, उनकी परम परम निधि होकर के विराजमान तो आठ निधियों का यहां पर एक साथ निरूप अष्ट निधि उनका एक साथ निरूपण किया गया श्री राधे शुद्ध प्रेम अर्थात जिसमें स्वार्थ नहीं है ऐसे प्रेम में विभिन्न जो विलास विभिन्न चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का वैभव वहां प्रकट होता है अर्थात अनेक अनेक चेष्टाएं जिनमें परम उदात्तता विराजमान है और जिनमें फूहपन ग्राम्य कहीं नहीं ग्राम्य भाव कहीं नहीं है ऐसे शुद्ध विलास की वे निधि होकर के विराजमान कईोर शोभा निधि वे किशोर अवस्था उनकी मैं उनकी शोभा निरंतर निरंतर बढ़ रही है वैलक मधुरांग भंगम निधि श्री राधिका में सारी कलाएं विराजमान हैं और कलाओं की अत्यंत उत्कृष्टता विदग्धता उनमें विराजमान है और विरुद्ध अवस्थाओं में भी वे कहीं मिलन की संभावना सेवा की संभावना ढूंढ लेने वाली हैं। तो वैदग्धि मधुरांग भंग विदग्धता उनमें विराजमान है और विदग्धता में उनके अंग उनकी प्रत्येक चेष्टा अपूर्व मधुर होकर के विराजमान है चौथी लावण्य सम्पत्त निधि लावण्य कहते हैं रूप के चारों ओर एक हिलती हुई जो लहर उसका नाम है लावण्य जैसे सच्चे मोती के चारों ओर एक लहर दिखती है ऐसे श्री प्रिया लाल इनके श्रीअंग के चारों ओर अपूर्व एक लहर वो प्राप्त हो रही है वो लावण्य संपत्न निधि होकर के लावण्य की निधि होकर के वे विराजमान है श्री राधा जयताप महारस निधि श्री राधिका महारस की निधि हैं रस का तात्पर्य उनका प्रेम नित्य है उनका प्रेम स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के वह प्यारे के सुख के लिए ही उनका प्रेम है उस प्रेम में दुख का स्पर्श नहीं है कभी भी और वो प्रेम आत्मा के द्वारा आत्मा का ही अनुभव कराने वाला है कदर्प लीला निधि श्री राधिका के प्रेम के आगे अन्य किसी दूसरे का प्रेम कहीं टिक नहीं सकता है ऐसी विचित्र लीला उनकी प्रत्येक चेष्टा अद्भुत होकर के विराजमान है तो कंदर्प की प्रबंध लीला माने चारों क्रीड़ा वो विराजमान है सौंदर्य की सुधा निधि वे सौंदर्य की एक माने सर्वश्रेष्ठ सुधा निधि माने समुद्र होकर के विराजमान है सौंदर्य की गहराई और सौंदर्य की विशालता दोनों की दोनों श्री स्वामी जी में विराजमान है और मधुपते सर्वस्व भूतों निधि श्री मधुपति श्याम सुंदर जिन में चार माधुरी विशेष रूप से विराजमान है रूप धुरी वेणुमाधुरी लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य इन चार माधुर्य के जो पति होकर के विराजमान ऐसे श्री श्याम सुंदर उनकी भूतों निधि सर्वस्व भूत निधि होकर के वे श्री राधिका विराजमान है उनकी जय हो जय ऐसे आठ निधि के रूप में श्री प्रिया जी का निरूपण किया अब आगे कह रहे हैं नीलेन्द्री वर लहरी चौरम वृंद कांत लहरी चौर किशोरदे तत्कु तत योग चकास्तम संबोहन तम सखी कुणी नो दृहम सृश्यति स्वच्छायावीक्ष्य मुहतर राधास्मितम पात हुआ कोई अत्यंत अंतरंग लीला में श्री प्रियालाल की अपूर्व प्रेम विमुग्धता का वर्णन कर रहे हैं श्री श्याम प्रिया जी ने जो हार धारण कर रखे हैं उन हार के विभिन्न पदकों में तीन पदक उसमें विशेष रूप से विराजमान हैं हार के विभिन्न पदकों में दोनों पदकों में श्याम सुंदर अपने रूप का दर्शन करते हैं और अपने रूप का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर मोहित हो जाते हैं मानव प्रिया से कह रहे हैं कि कौन दूसरा युवक है जो हे प्रिय कहीं आपका पर करते हुए विराजमान हो रहा है इसलिए हे श्री राधे आप कृपा करके मुझे अपनी प्रिया बना लो अपनी सखी बना लो और सखी बना करके दूसरी तरणी बनाकर के श्री कृष्ण जैसे आपका करते हुए विराजमान हैं इस प्रकार मैं भी आपकी सखी बनकर के उन कृष्ण का पर्रमण करते हुए विराजमान भाव ये है कि श्री प्रिया जी के श्रीअंग में अथवा हार में प्रिया ने जो हार धारण कर रखा है उसमें दो पदक हैं और उन दो पदकों में श्याम सुंदर का प्रतिंब लग रहा है तो श्याम सुंदर का प्रतिम्ब उन पदकों पे बक्षस्थल के ऊपर श्री प्रिया के बक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर का जब प्रतिम्ब पड़ता है उन पदकों के ऊपर तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं मोहित तो हो रहे हैं कि अरे ये दो श्याम किशोर कौन हैं जो आपके वक्षस्थल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ये आपके परम प्यारे ही हैं इनमें एक तो आपका परम प्यारा है अब दूसरा जो प्यारा है दो दो शाम सुंदर दिख रहे हैं दोनों वृक्षस्थल के ऊपर तो दूसरा जो है आप किसी एक का ही परलम्बन कर सकती हैं। दो प्यारे हैं तो एक प्यारे का परम्बन करेंगे तो हे शि राधे के कृपा करके आप अपने भाव को मुझे प्रदान करें और उस भाव से युक्त हो करके मैं भी एक का तो तुम पर रही हो दूसरा जो रह जाएगा उसका परमन करने पर श्री राधे आप कृपा करके अपने भाव और कांति मुझे प्रदान कर दें जिससे मैं कांता भाव धारण करके इन श्याम सुंदर का दूसरे श्याम सुंदर का पर्रमण करते हुए बिराजमान हूं तो जैसे आप श्री श्याम सुंदर का पर्रमण कर रही हैं ऐसे मैं भी श्री श्याम सुंदर का पर्रम्भ राधा भाव और ज्योति से युक्त होकर के करूं एक का तो पर्रमण आपने कर लिया परंतु तो आपके वक्षस्थलों के ऊपर दो कोई नवकिशोर किशोर उनका दर्शन हो रहा है तो एक का पर, एक तो आपके साथ में परिण करने के लिए उत्सुक है एक श्याम स्वरूप दूसरा श्याम स्वरूप है वह एक साथ कैसे आपका करेगा उसमें रसाभास का प्रकरण उपस्थित हो जाएगा इसलिए राधिक कृपा करके आप मुझे अपनी भाव कांति प्रदान करो जिससे मैं दूसरे श्याम सुंदर का पर्रमण करते हुए विराजमान ऐसे अपनी छाया को देख करके मुयत हरऊ श्री राधे श्याम सुंदर मोहित हो रहे हैं राधा स्मृतम पात वह उस समय श्री राधिका का मंद मुस्कान हमारी रक्षा करते हुए विराजमान हो श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के श्रीअंग में जब अपने प्रतिबिंब को दो प्रतिम्ब का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं प्रिया के श्रीअंग में श्याम सुंदर के दो प्रतिबिंब जहां दोनों श्रेयंगों में वक्षस्थल के ऊपर जो हार धारण कर रखे हैं उस हार में दो प्रतिबिंब जब अपने आप को देख रहे हैं तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नीलेन्द्री वर बृंद कांत चौरम आहा ये ओम किशोर है जिसका जिसके श्रीअंग की कांति नील इंदिवर बृंद नील कमल जो हैं उन कमल की लहरी को चुराने वाला है तो दो नील कमल इंदिवरों की शोभा को चुराने वाला दो युवक किशोर द्वय दो युवक हे श्री प्रिय आपके हाल में प्रतिम्बित हो रहे हैं और आप इन दोनों ही किशोर उनको अभी निषेध नहीं कर रही हैं तो तये तो तत्कुचियों चका आज दो किशोर तुम्हारे वक्षस्थल पर विराजमान हो रहे हैं किमदम रूपेण संबोहनम आह ऐसा आपका रूप इन दोनों युवकों को संबोहित करते हुए किमिद रूपेण संबोधनम दोनों युवकों के रूप को संबोधित करते हुए आपका रूप विराजमान है इसलिए श्री राधिके जब श्याम सुंदर दो होकर के विराजमान हैं तो आप मुझे भी अपनी सखी बना करके दो रूप प्रदान करो एक रूप से आप श्याम सुंदर का पर्रमण करो और अपनी भाव कांति देकर के मुझे कोई प्रिया का स्वरूप प्रदान करके मुझे भी श्री हे श्री राधिक जैसे श्याम सुंदर आपके माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण करके विराजमान हैं इसी प्रकार आप भी दो रूप धारण करो तो संतुलन बंद बैठ जाएगा दो रूप धारण करने में तो अपनी भावकांति कृपा कर करके मुझे प्रदान कर दो तो एक ओर आज श्यामा सखी के रूप में मैं श्याम सुंदर का आलिंगन करते हुए विराजमान हूं और दूसरी ओर आप श्री श्याम सुंदर का परम्भन करते हुए विराजमान हो तो जैसे श्याम सुंदर आपके प्रेम में माने श्याम सुंदर खुद ही कह रहे हैं जैसे मैं आपके प्रेम में दो स्वरूप धारण करके अनेक धारण करके आपका परम प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं तो मैंने जैसे दो स्वरूप धारण किए हैं इसी प्रकार राधे, दो स्वरूपों से मिलने के लिए आपको भी दो स्वरूपों की आवश्यकता है इसलिए एक स्वरूप से तो आप श्याम सुंदर का करो और आप अपनी भाव कांति मुझे भी प्रदान करो जिससे दूसरा श्याम सुंदर का जो स्वरूप है उसके साथ में मैं मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान क्या बात तो यहां श्री श्याम सुंदर में गौर भाव को धारण करने की अभिलाषा कहीं स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है श्री राधिका की भाव कांति को धारण करके श्री श्याम सुंदर गौर भाव धारण करके कांता भाव धारण करके श्याम सुंदर अपने ही स्वरूप का स्वयं आस्वादन करने के लिए विराजमान हो रहे हैं इसी अः में यही बिंब उसको पहले ध्यान में रख करके अब पंक्ति देखते हैं कि नीलेन्द्री वर बृंद कांत लहरी चौरम ये दो श्याम सुंदर आपके वक्षस्थल के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहे हैं जो नीले इंदिवर की कांति की कांति को चुराने वाले हैं अर्थात दोनों ही नील कांति को धारण करके दो कृष्ण आपके वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हार के ऊपर हार के पदकों में शिशोभित हो रहे हैं नीले इंदिवर कांति उनकी लहरी को चुराने वाले हैं दोनों की जो प्रतिबिंबित जो बक्षस्थल के ऊपर विराजमान है वो नए हिंदी वर्ग की कान्ति को ही चुराने वाले हैं ऐसे दो किशोर श्याम सुंदर दो किशोर वे आपका परंभर करने जा वाले हैं आपकी रूपमाधुरी ऐसी कि श्याम सुंदर अनेक रूप धारण करके एक रूप से उनको संतोष भी हो रहा है इसलिए दो रूप धारण करके वे श्री श्याम सुंदर आपके श्रीअंग में प्रतिबिंबित हो रहे हैं जब श्याम सुंदर दो अंग में दो रूप धारण करके आपसे मिलन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी दो रूप धारण करके श्याम सुंदर का के साथ में मिलन प्राप्त करो एक रूप तो आपका है परंतु दूसरा रूप आपका कैसे है तो कृपा करके अपनी भाव कांति मुझे प्रदान कर दो एक रूप में तो आप शिंद निकुज में विलास करो और दूसरे स्वरूप में मैं श्री राधा भावद्युति धारण करके भाव निकुज में आपके साथ में आपके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान तो आप मुझे अपनी भाव कांति प्रदान करो तो ये तत्कुचियों चकास्ति श्याम सुंदर के दो प्रतिबिंब आपके वक्षस्थल के ऊपर चकास्ती माने सुशोभित हो रहे हैं आपके श्रीअंग में श्याम सुंदर के दो प्रतिबिंब मेरे दो प्रतिब अंकित हो रहे हैं चकास्ती मानी सुशोभित हो रहे हैं और ये श्याम सुंदर के दोनों रूप मोहित करने वाले हैं तो हे प्रिय एक रूप का तो सेवा करने के लिए आप साक्षात नाय रूप में विराजमान है अब दूसरे रूप का भोग करने के लिए उसका आस्वादन प्राप्त करने के लिए एक नायिका रूप में दो स्वरूप का आस्वादन करने पर रसाभास की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए श्री श्री के जैसे श्याम सुंदर ने दो रूप धारण किए हैं आप भी दो रूप धारण करो एक रूप में आप श्री निकुंज नायिका होकर के श्री राधिका होकर के विराजमान हो और दूसरी स्वरूप में कृपा करके अपनी भाव और क्रांति मुझे प्रदान कर दो और मुझे अपनी सखी बना करके मुझे अपने समान रूप और व्यवहार को प्राप्त कराने वाली बना करके आप मुझे शक्ति संचार करो जिससे मैं राधा भाव धारण करके इस दूसरे स्वरूप का अर्थात कृष्ण ही कृष्ण के स्वरूप का मैं आस्वादन प्राप्त करूं कृष्ण कृष्ण के स्वरूप का आश्वादन प्राप्त कर नहीं सकते हैं इसके लिए आप कृपा करके भाव और कांति मुझे प्रदान करो तो तम आत्म सखीम करु कृपा करके जैसे श्याम ने दो रूप धारण किए हैं मैंने दो रूप धारण किए हैं इसी आप भी दो रूप धारण करो एक रूप में तो श्री नंदिनी रासेश्वरी होकर के आप रस का आस्वादन करो और दूसरे रूप में मुझ कृष्ण को ही राधा और श्री राधिका की भाव कांति प्रदान करो जिससे मैं कृष्ण के इस मधुर रूप का आस्वादन प्राप्त करू रास बिहारी के इस मधुर रूप का आस्वादन प्राप्त कर सकू तो द्वितरणी यम नवद्रहम जिसे श्री श्याम सुंदर जैसे दो रूप धारण किए हुए हैं हम भी यदि दो तरुणी हो जाएंगे तो श्री श्याम सुंदर दो रूप धारण करके दो तरुणियों का परंभन करते हुए विराजमान होंगे तो मुझे अपनी सखी बनाओ जिससे द्वितरुणियम दो गण जो हैं इनको ये नौ दो हम, हम दोनों का परम्हण करते हुए बिराईमान हो स्वच्छ सुंदर अपनी छाया का दर्शन करके जब मोहित हो गए तब राधा स्मृतम पा तो वह श्री किशोरी जी हंस रही हैं और हंसते हुए श्री राधा स्मृतम पातो वह रही हैं कि श्री श्याम सुंदर को आहा कृष्ण रूप का दर्शन करके इनको स्वयं कैसा मोह उत्पन्न हो रहा है श्री कृष्ण अपने रूप का दर्शन करके जब स्वयं मोह को प्राप्त करते हैं कि इस रूप का दर्शन करके जब मैं मोहित हो रहा हूं तो राधिका कितनी मोहित होती होंगी और वे राधा भाव और कांति धारण करने की अभिलाषा करते हैं अपरकलित पूर्व माधुरी कामे जब मैं इस रूप का आस्वादन करने के लिए मोहित हूं तो श्री राधे का मोहित होती हूँ इसमें कोई आश्चर्य की बात ही क्या है तो इस प्रकार श्री श्याम सुंदर अभिलाषा करें बहुत सुंदर बड़ा गंभीर भावपूर्ण श्लोक है कि भी भी श्री ने श्री ने के वक्षस्थल के ऊपर अपनी दो छायाओं का दर्शन किया और दो छायाओं का दर्शन करके श्री राधे काकी मेहमा का गायन कर रहे हैं नीलेंदीवर बृंद कांत लहरी चौरम किशोर द्वयम के आहा ये किशोर दो किशोर नीले इंदीवर नीले कमल की कांति को चुराने वाले हैं और ये दोनों आपके वक्षस्थल पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं कोई वस्तु तो दूर होगी वो प्रतिबिंबित होगी तो आज ये दो किशोर इन दोनों किशोरों का प्रतिबिंब आपके दोनों वक्षस्थलों के ऊपर पड़ रहा है तो कृष्ण अनेक रूप धारण करके श्री प्रिया के साथ में मिलन प्राप्त कर रहे हैं तो मानो आज कृष्ण ने दो रूप धारण किए दो रूप धारण किए तो श्री प्रिया के जो के ऊपर दो स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहे हैं उन प्र... का दर्शन करके श्यामचंदर कह रहे हैं दोनों ही स्वरूप नए नील कमल की कांति वाले हैं और देखो आपका रूप कितना महत्वपूर्ण है कि श्री श्याम को एक रूप धारण करके आपके साथ में विलास करने में संतोष नहीं हो रहा है वे दो रूप धारण करके आपके साथ में रास विलास करना चाहते हैं जैसे रास में अनेक रूप धारण करके जब आप विराजमान थी तब श्याम सुंदर ने भी जितनी गोपी उतने स्वरूप धारण करके जैसे विलास किया ऐसे ही यहां पर आपके दो श्रीअंग उनका दर्शन करके श्याम सुंदर ने दो स्वरूप धारण किए हैं और वे दोनों आपके श्रीअंग में प्रतिबिंबित हो रहे हैं इसलिए हे राधिके अब आपकी भी व्यवस्था बन जाती है आपके लिए भी ये अपेक्षा बनती है कि आप भी दो श्याम सुंदर के लिए दो रूप धारण कर तो एक रूप से तो आप श्याम सुंदर का परिवहन करते हुए विराजमान हो अब दूसरा रूप यहां पर कोई दूसरी सखी है नहीं निकुंज में इसलिए आप कृपा करके अपनी भावकान्ति मुझे दे मुझे अपनी सखी बना लें अर्थात मुझे कांता भाव प्रदान करें और उस कांता भाव से श्याम सुंदर के स्वरूप का मैं भी दर्शन करते हुए आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हूं और श्री की भाव कांति धारण करके मैं श्री श्याम सुंदर के साथ में आस्वादन प्राप्त करते हुए विलास प्राप्त करते हुए विराजमान हूं यदि आप नहीं दोगे तो दो श्याम का एक नायिका से स्पर्श होने पर रसाभास का प्रकरण उपस्थित हो जाएगा जैसे रासमंडल में गोपी बिचविश माधव होकर के आपने गलबैया दी यदि एक गोपी एक माधव होकर के श्याम सुंदर देंगे तो एक गोपी को एक श्याम की बाम भुजा और दूसरे श्याम के दूसरे प्रकाश की दाहिनी भुजा का स्पर्श हो जाएगा और दो नायिकाओ का एक नायक से स्पर्श होने पर रसाभास का प्रकरण हो जाता है तो यहां पर श्याम सुंदर यदि दो बन गए हैं तो फिर आपका भी ये दायित्व तो बनता है आपसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि आप भी दो स्वरूप धारण करें अब दो स्वरूप कैसे धारण करेंगे यहां पर कोई दूसरी गोपी तो है नहीं कि दूसरी गोपी के रूप में प्रकट करें दूसरी गोपी बनकर के ही का आस्वादन प्राप्त करोगी इससे हे शिराधिक कृपा करके अपनी भाव कांति मुझे प्रदान कर दो और इससे आपके रास मंडल की भी शोभा की पूर्णता हो जाएगी जैसे रास में गोपी बनकर के जितने श्याम सुंदर उतनी गोपी बनकर के कृतवावंत महात्मा नाम यावती गोपी योषिता जितनी गोपी है उतने श्याम सुंदर ने जैसे उतने स्वरूप धारण किए ऐसे यहां पर दो श्याम सुंदर हैं तो तुम दो गोपी बनकर के विराजमान हो जाओ अब दो दो गोपी बनकर के विराजमान होने के स्थिति में तुमको कोई नई गोपी को बुलाने की जरूरत नहीं है नई गोपी को आविर्भूत करने की जरूरत भी नहीं है काय व्यू धारण करके कोई दूसरी गोपी बनने की भी जरूरत नहीं है एक काम करो काय भी उदाहरण करके दो रूप धारण करने की अपेक्षा मैं हूं ना मेरे हृदय में बड़े दिन से अभिलाषा है कि आहा ये कृष्ण रूप कितना सुंदर है जब अपने रूप का दर्शन करके मैं मोहित हो जाता हूं तो श्री राधिका मोहित होती हो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है तो एक काम करो ना बजाय इसके कि तुम कायम भी उदाहरण करके श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करो तुम कृपा करके अपनी भाव मुझे प्रदान कर दो जिस भाव कांति को धारण करके मेरी भी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी और यहां पर जो अपेक्षा है वो अपेक्षा भी पूरी हो जाएगी जो रिक्वायरमेंट है यहां पर वो अपेक्षा भी वो रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा कि दो नायक हैं तो दो नाय का रूप आपको भी धारण करना पड़ेगा यह भी आपसे एक अपेक्षा की जा रही है इसलिए बजाय आप काय धारण करके दो राजका बनकर के विराजमान हो एक काम करो अपनी भाव कांति मुझे प्रदान कर दो जिससे मैं दूसरे श्याम सुंदर का परंभ करते हुए विराजमान हूं और विराजमान होकर के मेरी जो चिर वांछित आकांक्षा है मेरी वो आकांक्षा आज पूरी हो जाए अतः श्री श्याम सुंदर निकुंज विलास के भीतर गौर भाव उनको धारण करके कृष्ण माधुर्य का स्वयं आस्वादन श्री किशोर जी की कृपा से प्राप्त करना चाहते श्री सरकारी की जय राधा कृष्ण मिलित की जय श्री राधा भावद्युत हो करके जब मैं विराजमान हो जाऊं तो मैं कृष्ण का परम्हण करके कृष्ण कृष्ण के स्वरूप का ही कैसे आस्वादन करें इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूंगा अन्यथा मैं अपनी उस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकूंगा तो कृपा करके आप अपनी भाव मुझे प्रदान कर तमाम तो आत्मसखीम करो मुझे अपना जैसा रूप भाव दे दो तरुणीय नव द्रह जिससे श्री श्याम सुंदर हम दोनों तरुणियों का आलिंगन कर सके करें करे, मैं तो प्यारे की हूं इस भाव को मैं कर श्री कृष्ण इस भाव को करते हुए विराजमान होंगे स्वच्छायाम अभिविक्षे इस प्रकार श्री श्याम सुंदर अपनी छाया का दर्शन करके स्वयं ही मोहित हो रहे थे और श्री किशोरी जी उस समय हंस रही हैं कि ये श्याम सुंदर को कैसा विस्मय प्राप्त हुआ है तो दो रूप धारण करने वाले कि नहीं है बल्कि मेरी ही भाव कांति को धारण कर रहे हैं ये देखकर के श्री राधिका मन मुस्करा रही हैं और मुस्कुरा करके मानो अपने रूप और भाव कांति को श्री श्याम सुंदर को प्रदान कर रही हैं जिस रूप और भाव कान्ति को धारण करके श्री श्याम सुंदर के भीतर विराजमान हो करके श्री राधिका भी श्याम सुंदर का आस्वादन करेंगे और श्याम सुंदर भी श्याम सुंदर का आस्वादन कर लेंगे दोनों दोनों के स्वरूप का आस्वादन करते हुए विराजमान हो जाएंगे तम आत्मसखीन कुम दुचरणीम नव दृढ़ स्वच्छायाम पातवा शिवंत महाप्रभु के स्वरूप का यहां बड़ा सुंदर संकेत कर दिया गया श्याम सुंदर के हृदय में राधिका के रूप का दर्शन करके अनेक रूप धारण करके उस माधुरी के आस्वादन की अभिलाषा है तो श्याम सुंदर दो होकर के प्रिया के दोनों वक्षोजों के ऊपर प्रतिबिंबित हो गए श्री श्याम सुंदर ने जब दो रूप धारण किए तो श्री राधिका से भी ये आशा की जाने लगी कि वे भी दो रूप धारण करें अब श्री राधिका दो रूप धारण करेंगे उसके दो विकल्प हैं या तो श्री राधिका अपने काय ब्यू को प्रकट करें और काय ब्यू को प्रकट नहीं करती हैं, तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है कि मैं हूं ना मुझे ही अपनी भावकान्ति दे दो श्याम सुंदर कह रहे हैं तो जब श्री राधिका भावकांति देंगे तो श्री राधिका की भी यह इच्छा है कि मैं भी अनेक प्रकार से श्याम सुंदर के साथ में बिलास करूं श्याम सुंदर को सेवा सुख दू एक शरीर से जैसे श्री राधिका में भी श्याम सुंदर की सेवा करने की तृप्ति नहीं है अनेक रूप में अनेक सखियों के रूप को धारण करके कायबियों को धारण करके जैसे वे रास में श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं, तो वहां पर कायबियों धारण करने की श्याम सुंदर कह रहे हैं आवश्यकता नहीं है सामान्यतः आप कायबियों धारण करके मेरे अनेक स्वरूपों की सेवा करती हो परंतु यहां पर श्याम सुंदर दो है तो कायम धारण करने की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी भावकान्ति मुझे दे दो मैं जब बाधा भाव से श्याम सुंदर का आलिंगन करूंगा उस समय मेरी भी वो अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी श्याम सुंदर का रूप ऐसा जो श्याम सुंदर को भी मोहित करने वाला है विस्मापनम ससच सौ परम पदम भूषण भूषण भूषणानम अपने आप को मोहित करने वाला मेरा स्वरूप उस अभिलाषा की भी पूर्ति हो जाएगी और आप बजाय कायम को प्रकट करते हुए मेरे स्वरूप में अधिष्ठित होकर के राधा कृष्ण मिलतन होकर के जब विराजमान होंगे तो आपको भी श्याम सुंदर का सेवा करने का जो अत्यंत उल्लास है अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर की सेवा करूं क्योंकि प्रेम की एक रीति है कि प्रेमी श्री राधिका गोपीगण अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से करती है ये एक रस्कों का वाक्य है कि अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से करती हैं तो यहां पर वो जो अभिलाषा है प्रेमी की वो अभिलाषा सहज में पूरी हो जाएगी आप मेरे स्वरूप को भी धारण कर लेंगे और मेरे स्वरूप में अवस्थित होकर के श्यामचंदर की अमित प्रकार से सेवा करते हुए विराजमान होंगी बहुत सुंदर श्लोक है श्री रस के सिद्धांत को बड़ा मधुर प्रकार से प्रस्तुत करने का स्वरूप से है मनुष्य वृंदावन बिहारी लाल की जय वि हरी गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंडावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश